सहनो भुनक्तु सहवीर्यं वी कई तेजस्वी नधीतमस्त मिषा वै ओ शाति शाति शांति शंकरचार्य केशवं बादराय सूत्र भाष्य वंदे भगवपुन ईश्वर यो मूर्ति विभागिनेम व्याय दक्षिणूर्त नमः ओ शांति शांति शांति कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के सातवें मंत्र की चर्चा कल हो चुकी है इस मंत्र में यमराज जी ने बताया नचिकेता को आत्मज्ञान के साधन दुर्लभ होने के कारण आत्मज्ञान भी दुर्लभ है आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले ही जो अनेकों मनुष्यों में से कोई एकाध विवेकी होते हैं वे होते हैं और उनमें भी सबको आत्मज्ञान का साधनभूत वेदांत तो विचार करने को मिलता ही है ऐसा नहीं है इसलिए श्रवणायापी बहु भीर यौनलभ्य इससे आत्मज्ञान का साधनभूत वेदांत विचार आत्मजिज्ञासुओं में से बहुत से आत्मजिज्ञासुओं को उपलब्ध न हो पाने के कारण आत्मज्ञान नहीं हो पाता एक ये बताया और जो जिनको वेदांत विचार उपलब्ध है वेदांत विचार रूप आत्मज्ञान के साधन में लगे हुए हैं उनमें से भी बहुत से आत्मतत्व आत्म को आत्म वेदांत विचार से नहीं जान पाते श्रीनवंतोपी बहु यमन विद्युह इससे बताया गया इसका कारण है अंतकरण की अयोग्यता वेदांत विचार ही आत्मज्ञान का साधन है लेकिन वेदांत विचार के लिए जो अधिकारी के विशेषण बताए गए हैं साधन चतुष्टय, है, संपन्नता उन साधन चतुष्टय में यदि न्यूनता है वैराग्यादि में तो वेदांत विचार से भी जो वेदांत विचार का फल है अहम ब्रह्मास्म्याकार साक्षात्कार वो हो पाता प्रतिबंधक बन जाते हैं चित्तगत दोष और जो इन दोषों से रहित है उत्तम कोटि के अधिकारी है वे वेदांत श्रवण से वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त कर पाते हैं इसलिए कहा कि श्रृणवंतोपी यन्न विद्यु ये जो सातवें मंत्र के पूर्वाध में दो पाद है श्रवनाया एक ल्वितीय पाद है श्रीनमन श्रृन्म यन्न यद्यु इन दो पादों के द्वारा दो अर्थ बताए गए एक तो ब्रह्म साक्षात्कार का साधनभूत वेदांत विचार का दौर्लभ्य प्रथम पादार्थ है द्वितीय पादार्थ है वेदांत विचार होने पर भी यदि असंस्कृत चित्त है तो ज्ञान न होना इसमें प्रथम पदार्थ जो है वेदांत विचार का दौर्लभ्य दुर्लभता इसमें हेतु बताया गया तृतीय पाद के प्रथम दो पदों से आश्चर्यो वक्ता वेदांत विचार इसलिए दुर्लभ है कि वेदांत का स्वाध्याय कराने वाला दुर्लभ है आश्चर्य के तरह है विरला है और वेदांत विचार करने पर भी वेदांत प्रतिपाद्य तत्व का साक्षात्कार दुर्लभ क्यों है साधन भूत वेदांत विचार हो रहा है तो उसका फल ब्रह्म साक्षात्कार होना चाहिए तो कहा कि जो शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त से रहित तो आत्मवस्तु है ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुति की बता रही है कि सीधे सीधे शक्ति संबंध से शब्द जिसका प्रतिपादन नहीं करता ऐसा जो आत्मतत्व है उसे आचार्य के द्वारा शब्द से उपलक्षित कराया जाता है और जो निपुण बुद्धि वेदांत विचारक है वह आचार्य जिसे लक्षित करना चाहते हैं कराना चाहते हैं उसे लक्षित कर लेता है उसके लिए बुद्धि की निपुणता आवश्यक है निपुण बुद्धि होना जरूरी है जो निपुण बुद्धि है वह तो वेदांत विचार से शब्द आ, शब्द के शक्ति संबंध का अभिशय शक्यार्थ जो नहीं है वाचार्थ जो नहीं है उसे उपलक्षण विधया अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में उपलक्षित करते हैं इस दृष्टि से कहा कि लब्धा। तृतीय पाद के उत्तरार्ध में एक कुशल है निपुण बुद्धि वेदांत विचारक में विचारकों में जो निपुण बुद्धि वेदांत विचारक है वह ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके ब्रह्मनिष्ठ होता है साक्षात्कार हो जाएगा तो साक्षात्कार का फल जो समूल अध्यास की निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मनिष्ठा है वह प्राप्त होगी ही तो यहाँ Uh, कुशलों से लब्धा इससे बताया गया आत्मलाभ वह आत्मलाभ है ब्रह्म साक्षात्कार से समूल अध्यास का पूर्वक ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म में स्थिति या आत्मलाभ है तनिष्ठत्व आत्मनिष्ठत्व और ये ब्रह्मनिष्ठा की दौर्लभ दुर्लभता में हेतु बताया जा रहा है आश्चर्यता कुशलाुशिष्ट से लब्धा यहाँ से अस्य पद की अनुवृत्ति यहाँ पर भी आएगी तो अस्य ज्ञाता आश्चर्य अस्य अस् प्रकृत आत्मनः प्रकृत आत्मा का ज्ञाता अहम् ब्रह्मास्मि ब्रह्माष्मी रूप से साक्षात्कार करता वह आश्चर्य के तरह है यानी कोई विरला है हाँ कोई विरला होने से ओ कौन एक दूसरा एक विशेषण है उसका कुशलानुशिष्ट तो निपुण बुद्धि आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो निपुण बुद्धि शिष्य है वही प्रकृत आत्मतत्व का अनुभविता हो पाता है नहीं। इस दृष्टि से कहा कि आश्चर्यता कुशलानुशिष्ट इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और यहां आश्चर्य वक्ता ये जो कहा गया था सातवें मंत्र के तृतीय पाद में इस पर शंका हुई उस शंका का समाधान करने के लिए अष्टम मंत्र आ रहा है आश्चर्य वक्ता यह वेदांत प्रवचनकर्ता के दुर्लभता को बताता है विरलता को बताता है तो कहते हैं वेदांत प्रवचनकर्ताओं की तो कमी नहीं है बहुत मात्रा में है तो जो बहुत मात्रा में उपलब्ध है उसे आश्चर्य नहीं कहा जाता विरल नहीं कहा जाता तो बहुत से प्रवचनकर्ता दिख रहे हैं तो श्रुति कैसे कह रही है कि आश्चर्य वक्ता आत्म तत्व का वक्ता विरला है ऐसे कैसे कह रही है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज जी कह रहे हैं है? हाँ? हाँ? हाँ तो किस कारण से कहा जा रहा है कि वेदांत का प्रवक्ता दुर्लभ है विरला है हाँ यह प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है अष्टम मंत्र में वो प्रश्न बताया गया एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार के द्वारा वो टिप्पणी है कि नहीं आपके पुस्तक में हम्म हाँ कल चर्चा की थी कि ननु बहवो अवलोकअते लोके वक्तारो ऐसी एक टिप्पणी है एक नंबर में और कहते हैं लोक में तो वेदांत के प्रवक्ता बहुत देखे जा रहे हैं तो दृष्ट प्राच्य और पहले भी एक वचन आया कि सर्वे ब्रह्मवदीष्यंती कहते जो भी हैं ब्रह्मवादी हैं सभी जो पहुंचे हुए आचार्य पिप्पला जी के पास हैं वे तथा च आश्चर्य वक्ता इत्यादि कथम तो आप कैसे कह रहे हैं आत्मतत्व का प्रवक्ता दुर्लभ है करके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यमराज जी ने कहा न नरे अवरेण प्रोक्त एस सुविज्ञेय कि नरेण यानी मनुष्य वेदांत का प्रवक्ता तो है लेकिन वह अपने आप को मनुष्य ही समझ रहा है नर ही समझ रहा है वेदांत का प्रवचन कर रहा हो और वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा को मय के रूप में न जानता हो तो वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप मनुष्यत्वादि धर्मों से रहित हैं मनुष्यत्वादि विशेषताएं तो स्थूल शरीर अन्नमय कोष का धर्म है वो विशेषताएं हैं और जो अन्नमय कोष से भी अभ्यंतर और चार कोष है और उनसे भी अभ्यंतर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से कहा गया प्रत्यका है वह वास्तविक आत्मा स्वरूप है कोशातीत उसे कहा जाता है ब्रह्मवेत्ता वेदांत के प्रतिपाद्य अर्थ का हाथ में रखे हुए आवले के तरह संशय विपर्य रहित अनुभव करने वाला प्रमाता उसे प्रमिति हो रही है यथार्थ अनुभव है वो तो वेदांत प्रतिपाद्य तत्वों को जान रहा है और जिसका प्रवचन किया जा रहा है जिस विषय को समझाया जा रहा है वह विषय स्वयं को असंदिग्ध हो और उस विषय के विषय में विपर्य स्वयं के बुद्धि में ना हो संशय न हो यथार्थ निर्णय हो वो तो समझा सकता है और जो वेदांत का प्रवचन करता हुआ अपने आप को मनुष्य ही समझ रहा है तो ये वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप विषयक विपर्य ही माना जाएगा तो ग्रस्त बुद्धि यदि वेदांत के विषय को समझाना चाहेगा तो समझने वाला समझ नहीं पाएगा उसे वेदांत वेद्य वस्तु की अनुभूति नहीं हो पाएगी इस दृष्टि से कहा कि नरेण और नरेण का विशेषण है यद्यपि जो ब्रह्मनिष्ठ है वह भी मानव शरीर का जब तक प्रारब्ध है तब तक ब्रह्मज्ञान के बाद भी मानव शरीर में रहता है और दूसरों की दृष्टि में जिस आत्मा की जो उपाधि है वह उस उपाधि रूप ही है अज्ञानी की दृष्टि से अपने आप को अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघातात्मक ही समझता है उसके साथ तादात्म्य करके और ब्रह्मज्ञानी को भी ब्रह्मज्ञानी का उपाधिभूत कार्यक्रम संघात प्रारब्ध के कारण जो विद्यमान है दिख रहा है तदात्मक ही इसलिए उनके दृष्टि से तो वो भी मनुष्य ही है लेकिन इन दोनों में अंतर है वह वर मनुष्य है वर नर है और अवर नर है वह जो अपने आप को सत्य ही का, कार्यकरण संघात रूप समझता है बाधित कार्यकरण संघात जिसका नहीं है जिसके बुद्धि में अध्यास बाधित नहीं हुआ है अबाधित अध्यासवान इसलिए अवर नर इसमें अवर का अर्थ करते भस्कर भगवान प्राकृत बुद्धि प्राकृत है प्रकृति का परिणाम कार्यकरण संघात और उसी में अबाधित आत्मबुद्धि है जिसकी अहम अध्यास है जिसका अबाधित उसे कहा जाएगा अवर और प्राकृत कार्यक्रम संघा तो हैं लेकिन उसमें आत्मबुद्धि बाधित है जिसकी अहम अध्यास मम अध्यास जिसका बाधित हो गया है उसे अवरनर नहीं कहा जाएगा प्राकृत नर नहीं कहा जाएगा वह वर नर है हाँ हाँ उसे तो पानी में रहने वाले कमल पत्र के तरह वह कार्यक्रम संघात में रह रहा है नवद्वारे पूरे देही न कुवन न कार्यन गीता कहती है ना, कि वो नवद्वार वाले पूर्व रूप इस शरीर में रहता है लेकिन न तो प्रयोजक कर्ता बनता है न तो प्रयोज्य कर्ता बनता है कार्यक्रम संघात में तादात्म्यभिमान किए बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं आता वह अहम बुद्धि कार्यक्रम संघात में नहीं करता वो तो वर न रह है और अवर नर हैं जिसका अहम अध्यास मम अध्यास बाधित नहीं हुआ है ऐसा अविद्यावान मनुष्य और वह अपनी बुद्धि प्रतिभा से उपनिषदों का प्रवचन कर भी ले तो कहते हैं अवरेण नरे न ये प्रोक्त ये एस यानी प्रकृत आत्मा जिस आत्मा के विषय में नचिकेता ने यमराज जी से पूछा है वह आत्म आत्मा आत्मा सुविज्ञ न ऐसे लगाना तो जानने में सरल नहीं है सहसा ऐसे व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट आत्मा का अधिकारी को सहसा बोध नहीं हो पाता ऐसा क्यों है तो कहते इसलिए कि बहुधा चिंत्यमान संसार में आत्मा के विषय में विचारकों में अनेकों प्रकार की विप्रतिपत्तियां हैं और उन विप्रतिपत्तियों के कारण वे जैसा जिसका आत्मस्वरूप के विषय में पूर्वाग्रह है चार वाक्यों से लेकर के आ, सांख्यों तक वे अपने अपने पूर्वाग्रह के अनुसार मान्यता के अनुसार आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करते हैं और वेदांत भी आत्म स्वरूप को बताता है वह इन सब चार चारवाक्यों से लेकर के सांख्यों तक कि की आत्मविषयक मान्यता से विलक्षण विपरीत आत्म स्वरूप को बताता है वो है आत्मविषय नी एक प्रकार से प्रमा वेदांत का निर्णय निश्चय तो ऐसी अनेक विप्रतिपत्प्रतिपत्तियाँ जो हैं उनमें एक तो यथार्थ हैं वेदांत का निश्चय आत्म विषय को और बाकी सब का सब विपर्य है और सब के सब अपने अपने निश्चय को ही संसार में प्रचारित करने के लिए लगे हुए हैं उस दृष्टि से कहा कि बहुदा चिंत्यमान है कोई कहते हैं कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा नहीं है कोई कहते हैं कोई कहते हैं जो अतिरिक्त हैं वह कर्ता-भोक्ता रूप ही है कार्यक्रम संज्ञा से अलग तो हैं स्थूल शरीर इंद्रिया प्राण तथा मन से अलग हैं लेकिन कर्ताभोक्ता हैं मीमांसको न्यायिक वैशेषिकों की दृष्टि में आत्मा सांख्यिक और योगी कहते हैं कि कर्ता तो नहीं है, है। और वेदांती कहते हैं वो कर्ता भी नहीं है भोक्ता भी नहीं है <coughs> कार्यक्रम संज्ञा अतिरिक्त आत्मा है चार वाक तो कहते हैं ही है नहीं अलग वो नास्ती कार्यक्रम संघातात अतिरिक्त आत्मा ये उनका पक्ष है और जो कार्यक्रम से अतिरिक्त आत्मा ये पक्ष जिनका है, उन उन हैस्तिकों में भी, भी प्रतिपत्तियां करता भोक्तारूप है तो कोई कहता केवल भोक्ता रूप ही है कर्ता रूप नहीं है कोई कहता है किता भी नहीं है भोक्ता भी नहीं है इस प्रकार और वो अनेक है एक है ऐसी अनेक भी प्रतिपत्तियाँ आत्मा के विषय में होने के कारण ये अवरेण नरेण प्रोक्त न सुविज्ञ तो कहा फिर सुविज्ञय कैसे होगा तो सुविज्ञ जिससे होगा ऐसा बताया जा रहा है कि अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। तो अनन्य प्रोक्ते इसमें अनन्य शब्द से लेना कि जो अपृथकदर्शी आचार्य है वेदांत का प्रवचन करने वाले वो आचार्य जो वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु ब्रह्म से अपने आप को अन्य नहीं समझ रहा हैं अन्य ने अभिन्न समझ रहे हैं ब्रह्मात्मदर्शी है उन्हें कहा जा रहा है यहाँ पर अनन्य शब्द से और अन्य एने ब्रह्मा भिन्न आचार्येण प्रोक्त अन्य प्रोक्त तस्मिन अन्य प्रोक्ते यह आत्मनी का विशेषण है अनन्य प्रोक्त कौन तो आत्मा तो अनन्य प्रोक्ते अत्र अत्र यह सर्वनाम है प्रकृत आत्मा का परामर्शक। अनन्य प्रोक्ते अत्र अने अस्म आत्मनी। और विशेष सप्तमी है तो ब्रह्मात्मूत यानि ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश होने पर उपदिष्ट आत्मा होने पर आ, अत्र यानी आत्म विषय गति नास्ती यहाँ गति शब्द से लेना संस्यात्मक ज्ञान जो आत्मा के विषय में अनेकों प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ हैं उन वी प्रतिपत्ति मूलक जो संश है कि कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा है कि नहीं ऐसा संश है और अतिरिक्त हैं तो वह करता है कि अकर्ता है शुद्ध है कि अशुद्ध हैं इत्याक जो संशयात्मक ज्ञान है वह गति शब्द का है गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थक भी हुआ करते हैं इसलिए गति एने संस्यात्मकं ज्ञानं अत्र एने अस्मिन आत्मनि विषये नास्ति। आत्म विषयक संशय नहीं रहता थे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य जब अधिकारी विशेष को समस्त विशेषताओं से रहित आत्मवस्तु को अध्यारूप अपवाद प्रक्रिया से लक्षित कराते हैं तो फिर उन्हें संशय नहीं रहता उत्तम अधिकारी को आचार्य के तरह ही आत्मरूप से निर्णय हो जाता है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया जो कहा जाता है वो तो सारे संशयों का उच्छेदक यथार्थ निर्णय आत्मविषयक होता है उससे फिर कोई संशय नहीं रहता तो अनन्य प्रोक्ते अत्र गति नास्ती भष्कर भगवान इसके दो तीन अर्थ करेंगे अथवा अथवा करके एक अनन्य प्रोक्ते अन्य ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश होने पर गति शब्द का अर्थ कर दिया संशयात्मक ज्ञान नहीं रहता दूसरा जब ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उत्तम अधिकारी को आत्मा का उपदेश करता है और उत्तम अधिकारी भी आत्मा को जान लेता है समस्त जगत के अधिष्ठानभूत ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करता है तो उस समय फिर गति यानि भेद ज्ञान पहले तो संशयाथ था अब गतिश्द का अर्थ है एक भेद ज्ञान ये भी करता है। तो भेद ज्ञान ना ये गति अत्र अस्त तो अनन्य प्रोक्ते गति अत्र गति अति नने भेद ज्ञानम ना भेद ज्ञान नहीं रहता क्यों तो समस्त जगत के अधिष्ठान भूत ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव कर रहा है जो उसके लिए फिर अध्यस्त का अधिष्ठान से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा ब्रह्म से अलग कोई ज्ञातव्य वस्तु स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रखने वाली शेष ही नहीं रहेगी एक ज्ञान से सर्वज्ञान हो जाएगा अधिष्ठान रूप से सब को जाना जाएगा तो दूसरी वस्तु के न होने से भेद ज्ञान नहीं होगा एक ये का मतलब विपर्य की निवृत्ति ब्रह्मनिष्ठ आचार्य जब अधिष्ठान से अधिष्ठान का प्रत्येक अभिन्न आत्मा के रूप में उपदेश करेंगे अन्यदेव तद विदितात अथवा अविदितात अधि इत्यादि आगम वाक्य से तो भूत ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाले को अधिष्ठान से अतिरिक्त जिसको मैं के रूप में जान रहा है उससे अलग सत्ता रखने वाली कोई दूसरी वस्तु शे सही नहीं रहेगी तो भेद ज्ञान नहीं रहेगा और एक अर्थ करते हैं अनन्या प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति इसमें गति ये पदच्छेद न करके अगति ऐसा पदच्छेद करेंगे एंग पदांता एक पाननीय सूत्र है उससे पूर्व रूप एकादेश हुआ तो जब पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अगति अनन्य प्रोक्ते अगति ही अत्र नास्ती ऐसा पदच्छेद होगा तो अनन्य प्रोक्ते अत्र यानी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मो आत्मोपदेश होने पर गति अगति यानी अगति यानी अज्ञानम गति का अर्थ है ज्ञान गति हो जाएगा अज्ञान फिर अज्ञान नहीं रहता वो आत्मविषय अज्ञान बाधित हो, हो जाता है निवृत्त हो जाता है, है। भाष्य में तो गति है लेकिन वो ज्ञानार्थक है भाष्य में तीन अर्थ किए हैं तीसरा अर्थ अगति भी लिखा है इधर वाले पृष्ठ पे है ना ये चौथी पंक्ति में उन्चास नंबर पृष्ठ पर ब्रह्मात्म भूतेन आचार्य प्रोक्ते आत्मनि अगति यानी अनोबोधो अपरिज्ञान अत्र नास्ति ये लिखा है वो तीसरा अर्थ है भाष्य में तो अगति ये भी पदच्छेद किया है भाष्कर भगवान ने तो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश होने पर संशय विपर्य रहित तो। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा तो वह साक्षात्कार होते ही को अज्ञान निवृत्त होगा वो रहेगा नहीं तो, रहे तो अगति नास्ती ज्ञान नास्ति। तो इस प्रकार ये अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। तो अन्य प्रोक्त ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा वेदांत विचार प्राप्त हो तो उत्तम अधिकारी के लिए आत्मवस्तु सुविज्ञ है ये यहां पर अनन्य प्रोक्ते गतिरत्न नास्ती से बताया गया और अन्यथा कहते हैं यह सुलभ नहीं है इसलिए कि अनियान अनियान का अर्थ है अति सूक्ष्म है तो कहा कि सूक्ष्म होने पर भी उपदेश की क्या जरूरत है स्वयं ही जैसे धूम दर्शन से अग्नि को दूर से पहाड़ आदि में नहीं देख रहा है पर्वतादि में धूम देख देख रहा है तो धूम दर्शन से अग्नि का अनुमान करता है ऐसे दूसरे के उपदेश के बिना ही जिसको अग्नि की व्याप्ति धूम में ज्ञात है धूम अग्नि व्याप्त है ऐसा जानता है वह फिर जहाँ धूम देखता है वनि नहीं दिखता है वहाँ दूसरे के उपदेश के बिना ही स्वयं धूम को देख करके अग्नि का अनुमान करता है स्वार्थ अनुमान है यह ऐसे आत्मज्ञान परोपदेश के बिना भी स्वयं हो जाएगा अनुमान से ऐसा यदि कोई कहे तो श्रुति कहती है अतर्क्यम यानी प्रकृत आत्मतत्व अतर्क्य है अतर्क्यम आत्मा पुल्लिंग है इसलिए अतर्क्यम ये समझना या तो आत्मतत्वम ऐसा अध्यय करना और आत्मा कोई रखना है तो ये छांदस नपुंसकलिंग है जब लोक में प्रयोग होगा तो अतर्क्य आत्मा अतर्क्य है ऐसा अतर्क्य क्यों है तो कहते हैं इसलिए तर्क के कहते हैं, हैं अनुमान प्रमाण का विषय तर्क का विषय और अतर्क का अर्थ है स्वतंत्र अनुमान प्रमाण का विषय तर्क का विषय नहीं है क्योंकि तर्क को व्यास जी ने कहा तर्क का अर्थ स्वतंत्र तर्क की अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में कोई प्रतिष्ठा नहीं है वह अप्रतिष्ठित है यानी स्वतंत्र निर्णय अनुमान प्रमाण अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में नहीं दे सकता तो आत्मा भी अतिय है। अतन्द्रिय होने के कारण स्वतंत्र तर्क का विषय नहीं होगा अतर्क्यम। ऐसा क्यों तो कहते है तो मकात अनु प्रमाणात तो प्रमाणात्नी प्रमाणत प्रमाणात् अनु यानी ये आत्म तत्व अणु है तो प्रमाण अपने से स्थूल जो वस्तु होगी उसे तो विषय करेगा और ये आत्मा तो प्रमाणों से भी सूक्ष्म है अनु प्रमाणात अपि अणु ऐसे लगाना कि अनुमान प्रमाण से भी सूक्ष्म होने के कारण आत्मा स्वतंत्र अनुमान प्रमाण का विषय नहीं है अग्नि तो स्थूल है और इंद्रिय गोचर हैं इसलिए उसके विषय में भले ही अग्नि का अविनाभाव संबंध धूम में होने के कारण धूम को देख करके अनुमान हो जाए, यथार्थ ज्ञान हो जाए, लेकिन आत्मा तो असंग है ना, जिस आत्मतत्व के ज्ञान से समूल अध्यास की निवृत्ति होती है मोक्ष होता है उसे श्रुति ने कहा असंगो ही अयम पुरुष तो असंग होने के कारण उसका व्याप्ति रूप संबंध किसी के साथ नहीं होगा किसी में व्याप्ति आत्मा की नहीं होगी तो अग्नि का अग्नि की तो व्याप्ति यानी संबंध धूम में होने से धूम रूपी संबंधी को देख करके एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम के अनुसार ज्ञान हो जाता है कार्यम दृष्टवा कारणम अनुमीयत है लेकिन ये जो प्रकृत आत्मवस्तु हैं वह तो अन्यदेव तद्विदितात अथवा अविदितात अधिक के अनुसार कार्य कारण से अतीत है कार्य कारण रूप नहीं है इसलिए उसका कोई कार्य न होने से उस कार्य विशेष को देख करके आत्मतत्व का अनुमान नहीं किया जाएगा उसकी किसी में व्याप्ति न होने से आत्मा स्वतंत्र अनुमान का विषय नहीं है अनुप्रमाण से भी प्रमाण से यानी अनुमान प्रमाण से भी अनु है सूक्ष्म है थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए नही नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्तौन तो नरे अवरे नरेण का दिया मनुष्येण और अवरेण का है हीनेना तो हीन मनुष्य हीन मनुष्य कौन है तो जो प्राकृत बुद्धि है प्राकृत है प्रकृति का विकार कार्यक्रम संघात और उसी में आत्मबुद्धि है जिसकी उसी में अहम अभिमान मम अभिमान जिसका है उसे कहा जाता है प्राकृत बुद्धि वह अवर शब्द का अर्थ है ऐसा जो मनुष्य कार्यक्रम संघात रूप ही अपने आप को समझने वाला इति तथ यानी इत्यर्थ और ऐसे मनुष्य के द्वारा उक्त एष यानी आत्मा यम तुम माम मृष्यसी तो जिसे तुम मुझे पूछ रहे हो जिस आत्मा के विषय में ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि से मुझे प्रश्न किया है तुमने वह आत्मा प्राकृत बुद्धि मनुष्य के द्वारा उपदिष्ट होने पर नहीं सुविज्ञ सु, तो ये कहते हैं कि नहीं सुषु सम्यको विज्ञात तो सहसा फिर नहीं जाना जा सकता सम्यक आत्म वो नहीं हो सकता क्यों तो कहते बहुधा चिंत्यमान हेतु बताया जा रहा है कि यह आत्मा बहुधा चिंत्यमान है बहुधा चिंत्यमान का अर्थ करते हैं अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्धो अशुद्ध इत्यादि अनेकधा चिंत्यमान वादी भी तो आत्म विचार करने वाले जो अनेक विचारक हैं वे आत्मा को कार्यक्रम संज्ञा से अलग नहीं हैं कार्यक्रम संज्ञा से हैं अलग और कार्यक्रम संज्ञा से अलग जो मानते हैं उनमें भी अनेक विचारक हैं कोई कहता है कि वो कर्ता रूप है कोई कहता है अकर्ता है कोई कहते हैं शुद्ध है कोई कहते हैं अशुद्ध है इस प्रकार अनेकों विकल्प आत्मा के विषय में वादियों के विद्यमान है उसके कारण आत्मा प्राकृत बुद्धि मनुष्य से उपदिष्ट सुज्ञ नहीं है सम्यज्ञ नहीं है वो तो वही सम्यक बता सकता है जो आत्मा के विषय में संशय विपर्य रही था वेदांत प्रति जैसा आत्मा को बताता है ऐसा आत्मतत्व का निर्णय हो चुका है तनिष्ठ है जो उससे अतिरिक्त है अवर्णर तो कथम पुनः सुविज्ञेय इति है यानी पूर्वाध की व्याख्या हो गई उत्तरार्ध की व्याख्या के लिए ये प्रश्न हुआ कि आत्मा सुविज्ञे कैसे होगा तो कहते हैं अनन्य प्रोक्त्य इसमें अनन्य प्रोक्त्य का अर्थ करते हैं अन, अनन्ये न दर्शिना आचार्यण तो जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है उससे अपने आप को पृथक नहीं देख रहा है। अविन्न अनुभव कर रहा वो है अपृथकदर्शी आचार्य अनन्य प्रोक्ते में अनन्य शब्द का अर्थ ब्रह्मनिष्ठ आचार्य और उनके द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूते न आचार्य का ये अर्थ करते हैं कि फिर अपृथकदर्शी आचार्य का कि प्रति, प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूते न अनन्य का ही अर्थ है कि वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है तद्रूप जो हो गया यानी ब्रह्मनिष्ठ हो गया प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूत शब्द का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ तो प्रोक्ते उक्ते आत्मनि गति यानी अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गति गति शब्द का अर्थ इस प्रकार की चिंता वह अत्र अस्मिन टिप्पणी में चिंता गति का अर्थ करते हैं कि संशय चिंता गति इति यथोक्त यथोक्तजन्य संशय ज्ञानम इति य तो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश होने पर उस आत्मा के विषय में संशय नहीं रहता संशय रहित तो ज्ञान होता है इसमें हेतु बताया जा रहा है कि सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमित्वात आत्मन आत्मा ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा जाना गया है किस रूप में तो सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमित प्रत्यस्तमित्व का अर्थ है 11 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने किया कि सर्व विकल्प गति अभावत्व का मतलब सारी विशेषताएं है विकल्प शब्द का अर्थ है विशेषता है और सारी जो विशेषताएं हैं स्थूलत्वादी उपाधि निमित्त निमित्तक उनसे रहित तया, प्रमित हैं अनुभूत हैं आत्मवस्तु अस्थूलम अनु नेति नेति इत्यादि श्रुतियों से सारे विकल्प शब्दित विशेषताओं से रहित निर्विशेष ब्रह्मात्मना आत्मा अनुभूत होने से आत्मा अनुभूत होने के कारण फिर ऐसे आचार्य के द्वारा जिनके बुद्धि में स्वयं आत्मा के विषय में न संशय है न विपरीत है आत्मवस्तु को बताया जाता है यदि तो वह जैसा आत्मा का अनुभव कर रहे हैं ऐसे ही स्वरूप का प्रतिपादन करेंगे ऐसा ही स्वरूप उत्तम अधिकारी लक्षित कर सके ऐसा ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे उससे उत्तम अधिकारी को आचार्य को जैसा ज्ञान हो रहा है ऐसा ही ज्ञान होगा उसके कारण जो आत्मविषयक संशयिपर्यर रहित तो यथार्थ अनुभवान हैं उससे उपदिष्ट आत्मा के विषय में कहा जा रहा है उत्तम अधिकारी को चिंता यानी संशय नहीं रहता ये एक अर्थ हुआ गति शब्द का अर्थ दूसरा अर्थ करते हैं पर्याय की निवृत्ति भेद ज्ञान नहीं होता गति शब्द का अर्थ वेद ज्ञान द्वैतज्ञान ये करते हैं अथवा स्वात्मभूते अनन्यस्मिन् आत्मनी प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते ये अनन्य प्रोक्ते का भी अर्थ ये कर दिया कि स्वरूपभूत आत्मा का उपदेश होने पर आचार्य ब्रह्म ब्रह्मोपदेश करते हैं आत्मोपदेश करते हैं तो वह ब्रह्म का उपदेश करेंगे उत्तम अधिकारी को उसके स्वरूप के रूप में आत्मा के रूप में तत्वमसी इस रूप में उपदेश करेंगे वो श्रोता से अलग कोई ब्रह्म नाम की वस्तु हैं इस रूप में उपदेश नहीं करेंगे श्रोता से भिन्न आत्मा से भिन्न आत्मा आ, ब्रह्म का उपदेश नहीं करेंगे अपितु स्वात्मभूत इसमें स्व से लीजिए श्रोता को और उस श्रोता का आत्मभूत यानि स्वरूपूत जो ब्रह्म है उसका मय के रूप में जिससे अनुभव हो ऐसा उपदेश करने पर वो उपदेश है अन्य देव तद विदिता तथो विदित अविदित वस्तु हैं विदित है हैं अविदित है, है उपादेय और दोनों से भी अन्यत हे उपादे भाव से रहित वो होता है आत्मा ही जिसमें हेयत्व तो नहीं उपाधेयत्व तो नहीं जिसका त्याग भी नहीं किया जा सकता उपादान यानि ग्रहण भी नहीं किया जा सकता इस रूप में आत्मा का उपदेश करने पर क्या होता है कि अनन्य प्रोक्ते ये अर्थ निकला गति अत्र नास्ति। तो गति का अर्थ करते हैं अन्य अवगति अन्य अवगति है भेद ज्ञान विपर्य वो नास्ति नहीं होता है क्यों कि आत्मा से अलग कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं वह सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है तो दूसरी कोई अवगन जानने योग्य वस्तु आत्मा को जानने के बाद रही नहीं इसलिए दूसरा ज्ञान भेद ज्ञान नहीं होता हाँ ये तू सर्वम आत्म यू सर्व आत्म अभूत तत्के न कम पश्यत के न के, के अनुसार ये कहते हैं कि अवगतिर्ना ज्ञे से अन से अभागे लिखते भास्कर भगवान की ज्ञानस्य से ही एसा पराकाष्ठा यद आत्मेक तो ये ज्ञान की पर है चरम अवधि है वो क्या तो कहते आत्म एक सर्व ख आत्म एकदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ये आत्मा से अलग दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं स्वतंत्र सत्तावती यह निश्चय यह है ज्ञान की पराकाष्ठा ये भाष्कर भगवान लिखते हैं कि ज्ञान ही ऐसा पराकाष्ठा यद आत्म एक तो विज्ञान अतो न गति अत्र अवशिष्य तो कोई जानने योग्य अलग वस्तु वस्तुशेष ही नहीं है अवशिष्ट ही नहीं है तो फिर कोई जानना बाकी रहेगा ही नहीं दूसरा कोई ज्ञान नहीं होगा तो अत्र गतिर नास्ती एक गतिशब्द का अर्थ और भी करते हैं कि संसार गतिर व अत्र नास्ती शब्द का यह भी अर्थ होता है संसार गति संसार अंत पाती जो स्वर्गादि कर्मफल गति शब्द का अर्थ होता है तो जब आत्म एकत्व विज्ञान तो होता है तो फिर संसार गति यानी स्वर्ग आदि की प्राप्ति रूप कर्मफल की प्राप्ति रूप गति नहीं होती है आना जाना समाप्त तो हो जाता है ऐसा क्यों तो कहते अन्य आत्मनी प्रोक्ते नातर्यकवात्विज्ञान फल से फलस्य मोक्षस्य जब एक आत्मवस्तु का अनन्य आत्मनी यानी एक आत्मवस्तु का उपदेश होने पर अधिष्ठानभूत ब्रह्मोपदेश होने पर उत्तम अधिकारी को उसी का जब ज्ञान होगा सर्वम खलिदम ब्रह्म अहं इस रूप में तो इस ब्रह्म ज्ञान का फल जरूरी है वो फल है मोक्ष या तो इसमें जो है अनन्या ये दीर्घ छपा है ना अनन्या हाँ वो अनन्या तो गलत है ही है या तो अन्य रस आकारांत होता तो ये अन्य सप्तमी निकलता नहीं और वो वो सप्तमी भी नहीं होगा क्योंकि सप्तमी गलत पाठ इसलिए होगा कि अन्य शब्द वो वो हैं आपका सर्वनाम अन्यस्मिन ऐसा होता है इसलिए उत्तम पाठ तो ये होगा कि अनन्यात्मनि हाँ एक साथ पाठ होना चाहिए ये लिखते हैं लेकिन किसी ने अनन्या और आत्मनि अलग अलग कर दिया तो नातर्यकवात् तद विज्ञान फल से मोक्ष तो ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने पर होता ही है ठीक है बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे ओम सहना तू सहन भुनक तू तेजस्वीनावधतमस्तु विषा वही शांति शांति शंकर शंकरचार्य बादरायण सूत्र सूत्रभाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्ति मूर्ति मूर्तिद विभागिनेम पद देहाय दक्षिणा